प्रश्नोत्तर दीप माला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा ब्राह्मण को नित्य किसका स्वाध्याय करना चाहिए समाधान ब्राह्मण ने यदि वेद पढ़ा है तो उसे उसका ही स्वाध्याय करना चाहिए स्वाध्याय का अर्थ जब भी होता है इसलिए उसे गायत्री मंत्र का विधिपूर्वक शक्ति प्रतिदिन जब करना चाहिए उसी से उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जब पे नई वतु संसिद्य ब्राह्मणों नात्र संशय है अतः ब्राह्मण को पूर्ण निष्ठा से गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए चलते फिरते किसी भी समय भगवान नाम का चिंतन करना चाहिए जिससे जगत का प्रभाव उस पर न पड़े उसे अंतरंग रूप से भी अर्थानुसंधान पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण शरीर तपस्या के लिए ही होता है भोग के लिए नहीं जिज्ञासा गो सेवा का क्या महत्व है समाधान शास्त्र कहता है तैतीस कोटि देवता गौ में निवास करते हैं यदि कोई सच्चाई से गो सेवा कर ले तो निश्चित ही तैतीस कोटि देवताओं को प्रसन्न कर सकता है कई वर्ष पहले मैंने जंगल के एक अनपढ़ व्यक्ति को देखा उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता था मानो इसके अंदर कोई विशेष ज्ञान और आनंद प्रकट हो गया है मैं उससे बात करने लगा तो देखा बड़ी ज्ञान की बातें करता है मैंने पूछा अरे भाई यह ज्ञान तुमने कहां से प्राप्त किया उसने उत्तर दिया एक महात्मा ने मुझसे कहा था कि गो सेवा करो उसी से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा मैं विचार करता रहा कि ठीक से गो सेवा कैसे करूं विचार कर मैंने पहले प्रतिज्ञा ली कि आज से दूध दही और घी नहीं खाऊंगा फिर कुछ गायों को लेकर जंगल में चला गया वे जिधर जाना चाहे उधर ले जाता उन्हें चराता और रात भर जागता जब वे गोबर करते ही तो मैं तुरंत फेंक देता उनके बैठने का स्थान हमेशा स्वच्छ रखता उनको कैसे सुख मिले यही मेरा एक चिंतन चलता था दूध निकालता नहीं था क्योंकि पीना ही नहीं था इस प्रकार कुछ वर्ष गोसेवा करने से मुझे यह सब मिला है देखो गो सेवा करने से इतना बड़ा फल मिल सकता है यदि वह सच्चाई से की जाए तो जिज्ञासा पराया अन्न खाना चाहिए अथवा नहीं समाधान भगवान ही हमारे माता पिता हैं सारी सृष्टि भगवान की है तो पराया अन्न कहाँ हुआ जिसके ऐसी दृष्टि है उसके लिए पराये अन्न का निषेध नहीं है इसी प्रकार सन्यासी के लिए भी कोई अन्न पराया नहीं है क्योंकि भिक्षा का उसे अधिकार है शास्त्रविहित होने से भिक्षान्न उसके लिए पराया नहीं है पर जिसकी दृष्टि ऐसी नहीं है कि सब कुछ भगवान का है उसके लिए तो शास्त्र विधान कहता है कि पराया अन्न न, न खाए जिज्ञासा गोधुली स्नान क्या है समाधान पहले सभी लोगों के घरों में गाय हुआ करती थी उनको चरने के लिए जंगल भेजते थे शाम के समय सभी गाय एक झुंड के रूप में वापस गांव आती थी उस समय उनके पैरों को कुरों से बहुत धूल उड़ती थी उस धूल में खड़े होकर मंत्र जप कर लेने से ही एक प्रकार का स्नान हो जाता था इसी को कहते हैं गोह स्नान जिज्ञासा प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए समाधान प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम हाथ मुँह धोकर सावधान होकर बैठ जाओ पहले सहस्त्रार्थ मस्तक में गुरुचरणों का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करो फिर हृदय में देवता का ध्यान करो इसके बाद देवता से प्रार्थना करो कि आप मुझे ज्ञान और शक्ति दीजिए जिससे आज दिन भर में शास्त्रानुसार अपने कर्तव्यों को कर सकूं, फिर शौच स्नान आदि सम्पन्न करके माता पिता और अन्य बड़ों को प्रणाम करना चाहिए तदुपरान्त वैदिक संध्या करके देवता पूजन और प्रणाम करें इसके बाद अपने अन्य दैनिक कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए